जो कार्य तत्पर से तत्परता से नहीं करता उसका भजन भी तत्परता से नहीं होता जो अपनी मिली हुई सेवा को उत्साह से नहीं करता उस अभागे का ध्यान भजन भी उत्साह से नहीं होगा देख लेना तो मिला हुआ अपना सतकर्म जो उत्साह से नहीं करता है तो सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने की योग्यता भी उसकी क्षू हो जाती है मिली हुई सेवा मिला हुआ दैविकारी जो आदमी केयरफुल होकर नहीं करता है तो देव में केयरफुल होकर देव में नहीं सकता है संभव ही नहीं है वो तो पलायनवादी हो जाएगा हरामखोर हो जाएगा दान का माल खाकर अपने सिर पर बोझा बढ़ाने वाला आलसी टट्टू बन जाएगा वो माही दो, दो बजे से सात बजे तक गुरु महाराज करणी में रहते हैं फिर आते हैं उनके लिए गर्म पानी आग,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 दोषण चित्त की विश्रांति परम पावन होती है यह विश्रांति बहुत ऊंची चीज और उसमें उसको गति मिल रही थी शरीर से कुछ नहीं करना मन से भी कुछ न करना न सोचना इस विश्रांति को कभी जी ने अपनी भाषा में कहा संसार का चिंतन छोड़ने के लिए राम जी का इष्ट का कृष्ण का फलाने का चिंतन करना पड़ता है लेकिन आगे चलकर ये चिंतन भी छूट जाता है विश्रांति में भला हुआ सिर से तली भला मुख से जपू न कर से जपू उड़ से जपू राम राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम कबीर जी की विश्राम महा विश्राम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 खटकती रही तो नींद नहीं आती कोई भी चिंता या खुशी या भय या चिंतन होता रहा तो पक्की नींद नहीं आती निशांति का मतलब है निश्चिंत पूरी शांति परम शांति का, का तो अकेले आए हैं अकेले जाना है तो अकेले रहने का अभ्यास करें मन साधक साधकों के बीच रहते हैं फिर कभी कभार अकेले पांच पच्चीस मिनट जा बैठे साधुताओं भले महिला आश्रम रहती है लेकिन कभी कभार अकेले जा बैठे कहीं झोंकी न खाए चित्त कुछ सोचे विश्रांति जप करना है विश्रांति सुमरन करना, करना है विश्रांति ध्यान करना है विश्रांति न करने से तो ध्यान करना अच्छा है लेकिन ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ जाए कि ध्यान करने वाला विश्रांति में विश्रांति स्वरूप हो जाए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 खड़ा के पारों से नहीं कुल राजकुमार की ना ही विनोद समझकर काम करो कोई बड़ा काम है या छोटा काम में तुम जो काम करते हो वो सबसे बड़ा बढ़ाने बड़ा काम है एक राजा था उसको कोई संदेह आध्यात्मिक संदेह सता रहे थे किसी पहुंचे हुए फकीर के आश्रम में चलते चलते गया अकेला गया जीवन की बुद्धियों को सुलझाना है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 तो राजा किसी महात्मा से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने गया महात्मा लगे थे कोई आश्रम के गार्डन बनाने में कोई पेड़ पौधों की गोड़ी गोरी कर रहे थे राजा ने कहा महाराज नमन आ रहा महाराज ने कहा क्या नमून आ रहा देख रहे मैं खोद रहा हूं तुम नमोन आ रहे कर रहे हो पागल लग जाओ राजा को गोरी करने के लिए पागड़ी कोदारी दे दी राजा लग गया कोद कर, गोरी करने को लग गया राजा जानता था के संकेत को महिमा को धार्मिक राजा था गोरी कर रहा इतने भागता भागता भागता कोई अदूमु आदमी आ गिरा आज श्रम की चौकट को महाराज ने कहा क्या देखते हुँ? उठा उठाओ उठाओ गिरा उसको उठाया उसके सिर में चोट लगी थी राजा ने महाराज ने मिलकर उसको ठीक ठाक दूध का गिलास पिलाया हल्दी डालकर उस आदमी में सुरता आई देखता क्यों वो मेरा को पंखा करे रहे फुट, फुट कर वो आदमी रोने लगा महात्मा और राजा ने पूछा कि क्यों रोता भैया बोले मुझे माफ कर दो राजा मुझे माफ कर दो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 छुपी छुपी अंग के लिए सेवा में लग गए थे तो मेरे दबी राधे की हिल चाल से उन्होंने मेरे को पकड़ लिया अरुण को संदेह मेरे को पकड़कर कोतवाली मिलने जा रहे थे मैं उनसे जान छुड़ा कर भगा पका इधर आया न था तो आपका शत्रु लेकिन आपने मुझे दूध पिलाया है मैं था तो आपका शत्रु लेकिन आपने मुझे पट्टी डाली मुझे माफ कर देना राजा हैरान हो गया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 उत्तम में उत्तम वक्त था जिस समय तुम तकती बांध रहे थे उत्तम में उत्तम वक्त है जिस समय तुम सत्संग मेरे से कर रहे और उत्तम्य उत्तम्य हो और उत्तम में उत्तम वक्त होगा जब तुम राज्य की तरफ जाओगे जिस समय तुम्हारे जिस वक्त वर्तमान समय ही उत्तम में उत्पन्न है राजन जो समय है अभी मौजूद वही उत्तम समय है खराब समय चल रहा है जा सोचने का ढंग खराब है पागल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 उत्तम वक्त कौन सा है जो वर्तमान में उत्तम कार्य कौन सा है कि जो तुम कर रहे हो चाहे सबरी की बाह बुहारी हो चाहे भन्ना जाट की रोटी हो चाहे मीरा की वीणा हो नारद की वीणा हो मीरा के घिंगरू हो उत्तम समय वही है जो तुम्हारे पास है इस समय अभी अभी अभी अभी, अभी। जब भी होता है तो अभी वर्तमान अभी होता है भविष्य भी होता है अभी इस समय ये उत्तम समय वर्तमान है उत्तम कर्म जो तुम कर रहे हो उत्तम व्यक्ति कौन है राजा ने प्रश्न किया बाबा जी कहते कि उत्तम व्यक्ति वह है जो तुम्हारे साथ है तुम्हारे सामने है जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो वो उस वक्त तुम्हारे लिए उत्तम होना चाहिए उत्तम समझ अगर तुम उसको पट्टी नहीं करते उत्तम समझकर तुम उस वर्तमान के समय में गोड़ी गोड़ी न करते सेवा न करते तो चले जाते चले जाते तो तुम्हारे पेड़ मार देता अथवा ऐसा सत्स नहीं मिलता पत्ती बांधा तो उसका तुमने जीत जो सामने में आ जाओ वो तुम्हारे लिए उत्तम व्यक्ति होना चाहिए चाहे घोर शत्रु क्यों न हो उसकी गहराई में उत्तम को देखने की कला सीख शत्रु का बाप भी बदल जाएगा तुम्हारे घर चलकर आया है शत्रु आपने नीचे बैठे उसको ऊंचे बिठाइए उसको मान दीजिए मान देने वाले तुम दाता हो गए उससे दो मीठी बातें करिए कपट रहित दो शब्द कह दिए उसके कल्याण की भावना कीजिए पर उसका शत्रु तो दूर हो जाएगा कुटुम का शत्रु तो दूर हो जाएगा उत्तम वक्त कौन सा जो तुम्हारे पास है उत्तम व्यक्ति कौन सा जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो उत्तम कार्य कौन सा जो तुम कर रहे हो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 को रसोई घर में मत जाने देना उसके साथ भी खेल भी करते के, के उठाकर कपड़े उसके दूर रख दिया स्नान करके अपने कपड़े लेने को गए तो थे कपड़े में हाय मेरे कपड़े कहाँ गए कपड़े कौन लगाया मैंने खिड़की पर कपड़े रखे थे बाथरूम के खिंची पे कपड़े कपड़े कम गया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 बाबा ने आश्रम वासियों को कहा कि अब इसको रसोई घर में मत घुसने देना ये पागल हो गई इसको गौशाला में मत जाने देना गाय को दूध मत देने देना इनको कपड़े बतरे मत देने देना धोबन को अब तो इसको बैठे बैठे रोटी खिलाओ उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि निर्विकल समाधि में गति हो गई थी विश्रांति में गति मिल गई थी कभी कभार तो बाबे उसके बाबाजी उसके काम में हाथ बढ़ा देते बाबा जी भी उसकी कभी कबार थोड़ी बहुत सेवा कर लेते कहीं खान पान देना था पहुंचाना था बाबा जी दे देते दे थे जमाना था तो उसको ढूंढने का काम लेते थे वो और जमाना के बाद ने ऐसी विश्रांति पाई थी विश्रांति माना निर्विकल्प समाधि विश्रांति माना योगी का योग सिद्ध भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा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 और सब गप सप दिन में दो दो मिनट दो पांच बार दस बार विश्रांति पाओ और फिर मिली हुई सेवा ईमानदारी से करो देखो फिर मजा खुद मजा आएगा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए प्रसन्नता सर्वोपरि चीज है प्रसन्नता से रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है कहीं लो तक में हास्य शक्ति खो बैठते डिसिप्लिन डिसिप्लिन दिखावा दिखावा आदम्बर आदम्बर ए इसमें नहीं हास्य महान औषध है और हास्य शरीर की रक्तवाहिओ को और रस ग्रंथियों को व्यवस्थित करता है चिंता भय और रोग के जालों को काट फेंकता है हास्य आनंदीपन आंखों को सतेज बनाता है आंखों में प्रभाव ले आता है आनंदितना और मुखमंडल को भी आकर्षित कर देता है लाली और पफ से आकर्षित बनने की चमरा को संवारने की तो पाश्चात्य संस्कृति है लेकिन दिल को दिल के रंग से रंगकर कर प्रसन्न तो रहा तो उसके आंखों में जो आकर्षण होता है उसके चेहरे पर जो आध्यात्मिक आभा होती है वह बड़ी सुखद होती है निर्विकारी होती है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 पुरुष के दर्शन अथवा उसकी निगाह अपने पर पड़ती है तभी भी बहुत सारी सिक्स में मदद मिलती है और इसी कारण हरेक को लाभ का अनुभव होता है सब लोग प्राणायाम नहीं करेंगे सब लोग तत्व चिंतन नहीं करेंगे सब लोग हरिओम हरिओम बैठके नहीं करेंगे सब लोग जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है करते ही हिमालय में नहीं बैठेंगे सब लोग भूरभुर वह नहीं करेंगे सबकी अपनी अपनी रुचि अपनी अपनी योग्यता होती है लेकिन सब लोग सुख तो चाहते हैं, और विश्व शांति वाला सुख का दाता होता है इसलिए सब लोग उस विश्व शांति पाए हुए महापुरुष से लाभविंद होते हैं प्रोत्साहक तो दृष्टिपात चमत्कारिक असर कर देता है हर्ष रहित विश्व प्रसन्नता रहित बच्चे कभी महान नहीं हुए बुलबुल बुल का गान दूसरों को आनंद दे देता है कोयल की दूसरों को खुशी देती है लेकिन कौवा की कैं, कैं दिन भर कोई काम नहीं करती और कोयल कब करती है? जब तृप्त होती है खाती पीती बैठी जरा ठंडी हवा कर्मियों के दिन में छाया में जरा अच्छा लगने लगता है तब बोलती कहू कहू करती है। तो विश्रांति माना हर्ष इच्छाएं वास्ताएं छोड़कर आ अपने तृप्ति अनुभव करो तो विश्रांति आएगी और विश्रांति से जो कुछ देखोगे बोलोगे करोगे सब बंदगी हो जाएगी शिष्य में रहने वाली ब्रह्म विद्या कुकर्मी को क्या पता पापी को विचारे को क्या पता आत्म सुख कैसा होता है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 भक्ति की सिद्धि योग की पूर्णता और ज्ञान की निष्ठा सारे की सारी विश्रांति से प्रकट होती ओ हो, हो, हो, हो, हो, हो कबार एकांत में बैठे अकेले बैठे सामान रहित साथी रहित और श्रम रहित होकर बैठे चल रहा है स्वास्थ्य कुछ में देखे स्वास्थ्य भीतर जाए बाहर आए शांति भीतर जाए आनंद बाहर आए एक भीतर जाए शांति बाहर आए दो ऐसे पचास साठ सेक्टर अस्सी के सौ की गिनती होती जाए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 शांति में कलंक है सामान और साथी और श्रम ये विश्रांति नहीं होने देगा, रहा सामान रहित साथी रहे श्रम रहे आराम था के जो आराम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 ध्यान भी मत करो विश्रांति है काम भी न करो ध्यान भी न करो चिंतन भी न करो जप भी न करो विश्रांति है नींद भी न करो कुछ न करने का नाम विश्रांति है मधुर मधुर पारन पारन अनुभव होने लगता है अनुभव करने की कोशिश भी न करो भी अनुभव होता है बच्चे हर रोज खुशी हर बंद खुशी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आध्यात्मिक खुशी के लिए प्रयत्न ना करो मतलब खुशी की इच्छा हटा दो तो आध्यात्मिक खुशी ऑटोमेटिकली जो सच्चाई से सेवा करते हैं उनके भाग्य में ये अमृत आता है जो सच्चाई से भगवान को गुरु को स्नेह करते हैं उन्ही के भाग्य में विश्रांति का रस पाए का जाता है। उसके पैरों में चपलताई जाती है वो जो बोलता है वो गीत हो जाते हैं है तो मृत्यु हो जाता है जो विश्रांति पाते हैं प्रसन्न रहते हैं उनका बोलना गीत बन जाता है उनका चलना मृत्यु बन जाता है और उनका देखना खुदा का देखना हो जाता है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 हरिओम तप सब अरम तक स्वाहा मैंने इधर उधर सोचो बोला अरम तक स्वाहा इधर उधर की बात स्वाहा किसी मूर्ति का किसी देवी का देवता का कुछ समाधान न कर किसी भगवान के नाम का रतन भी मत करो कि ना विश्राम दी पाओ जैसे भगवान नारायण विश्रांति पा ना रहे <us Drop Day> विश्रांति <us diyorum> नहीं पाई तो भक्त ने भक्ति क्या किया विश्रांति नहीं पाई तो योगी ने योग क्या किया विष्पंति <usSpe mercy -ahaha> <worship> <us> <us> नहीं पाई तो ज्ञानी ने ज्ञान क्या किया विष्पंति नहीं पाएगी से जन्म पंखंड क्या कहाारंभन भगवान गुरु हमारी रक्षा करें निकालों से अशांति से रक्षा करें और विश्रांति से ही रक्षा संभव है जो पक्का पक्का होगा विश्रांति पाएगा कटका कटका भाग बहरा भी